शो टॉक, कहे कबीर दीवाना, टॉक्स ऑन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर नंबर थ्री प्रज्ञा पुरुष कबीर का पद है अब मैं पाईवो रे पाईवो रे ब्रह्म ज्ञान सहज समाधे सुख में रही वो कोटि कलप विश्राम गुरु कृपाल कृपाजव कीनी हृदय कमल विगासा भागा भ्रम दसोदिशी सूझा परम ज्योति परकासा मृतक उठिया धन कर लिय काल अहेरी भागा उदया सूर निष्किया पयाना सोवत थे जब जागा अविगत अकल अनूपम देखा कहता कहा न जाई सैन करे मन ही मन रहसे गूँगे जान मिठाई पहुप बिना एक तरवर फलिया बिनकर तूर बजाया नारी बिना नीर घट भरिया सहज रूप सो पाया देखत कांच भयातन कंचन बिन बानी मनमाना उड़ाया भिहंगम खोजन पाया जू जल जल समा पूजा देव बहुन ही पूजौ निहाय उदिक नाऊं भागा भ्रम ये कहीं कहता आये बहुर्णियाऊ आप मैं तब आपा निर्ख्या अपन प आपा सूझा आप कहत सुनत पुनि अपना अपन प आप बूझा अपने परिचय लागी तारी अपन प आप समाना कह कबीर जो आप विचारे मिट गया आवन जाना इस पद का मर्म हमें समझाने की अनुकंपा करें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 एक वीणा तो वो बजाता है उससे उठती हुई झंकार दूसरे वीणा के तारों को छूती उससे उठती हुई स्वर लहरी दूसरे वीणा पर चोट करती धीरे धीरे दूसरे वीणा के तार भी कंपायमान होने लगते एक धीमी सिहरन उनमें दौड़ जाती तानसेन या बैजू बाबरा जैसे संगीतज्ञों के संबंध में कथाएं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 तुम्हारे तैयार होते परमात्मा एक क्षण भी देरी नहीं करता तुमने द्वार खोला वो मौजूद है वो भीतर आ जाता है और जब परमात्मा भीतर आता है तब स्वभावतः तुमने कुछ भी तो नहीं किया था उसे पाने को तुम कैसे कहोगे कि मेरे कारण भीतर आया कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती इसे तुम आगे समझोगे कबीर के, के वचनों में कार्य की श्रृंखला टूट जाती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 फीट दो फीट छलांग भी लगा सकता है लेकिन कितनी देर ये छलांग टिकेगी उछल भी ना पाएगा कि पाएगा कि फिर जमीन पर खड़ा है आदमी की सामर्थ कितनी बड़ी छोटी सामर्थ है उस छोटी सामर्थ्य से विराट को खोजने हम जाए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 जो नगरी बसाई है राजनीतिज्ञ को उसका नाम चाणक्य नगरी रखा है बिल्कुल ठीक रखा क्योंकि तो सारे बेईमान चोर सब वहाँ इकट्ठे हैं वो चाणक्य नगरी बिल्कुल ठीक है चाणक्य भारती मैख्या ये दो आदमी मैख्या और चाणक्य वैसे ही हैं संसार के लिए जैसे बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद धर्म के लिए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 वस्तुतः जो लोग डूबते हैं वो तैरना न जानने की वजह से नहीं जरूरत से ज़्यादा हाथ पैर तड़फड़ा देते हैं उसी में डूब के खा जाते हैं पानी मुंह में भर जाता है श्वास अवरुद्ध हो जाती प्राण निकल जाते हर एक तैरना जान के ही पैदा हुआ है ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ इसलिए कि ध्यान को तुम जानते हुए ही पैदा हुए हो समाधि तुम्हारा स्वभाव है सिर्फ इस मरन,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 करोड़ों वर्ष तक पैदा हुई न हुई क्योंकि रगड़ ना हुई श्रद्धा और कृपा की रगड़ हो जाए बस वो दो चकमक पत्थर तत् परम ज्योति प्रकाशा मृतक उठा धनक कर लिए और जो कल तक मरा हुआ पड़ा था वो पुनरुज्जीवित हो गया परम ऊर्जा से भरा हुआ धनुष बांध लिए जो कल तक मरा हुआ पड़ा था मृतक उठा धनक कर लिए काल अहेड़ी भागा और उसकी जीवन ऊर्जा को देखकर मृत्यु भाग खड़ी हुई उदया सूर निष्किया पयाना सुबह हो गई सूरज उगा रात्रि भाग गई रात्रि ने एक क्षण भी रुक के चेष्टा न की कि थोड़े पैर जमा के खड़ी रहे रात ने यह भी ना कहा कि एक कैसा अन्याय है सदा से मैं यहां हूं और अचानक तुम आ गए आज मेहमान की तरह ठीक लेकिन मुझे घर से तो मत भगाओ मैंने सुना है बड़ी पुरानी कथा है कि अंधेरे ने जाके परमात्मा को कहा कि तुम्हारे सूरज को तुम रोक लो सदा सदा से मुझे परेशान करता रहा है और मैंने इससे कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की ऐसा कुछ मेरे ऊपर नहीं कि मैंने इसे कभी सताया या परेशान किया या कोई दुख दिया लेकिन मैं सो भी नहीं पाती विश्राम भी नहीं कर पाती और यह सुबह आके परेशान कर देता और फिर मुझे भगाता रहता है दिन भर परमात्मा ने अंधेरे को कहा बात ठीक है लेकिन तुम दोनों का साथ साथ मौजूद होना जरूरी तभी फैसला किया जा सकता क्योंकि सूरज की भी तो बात सुननी पड़ेगी वो क्या कहता रात की सुन ली अंधेरे की सुन ली सूरज की भी सुननी पड़ेगी कहते हैं इस बात को हुए कई कई कल्प महाकल्प बीत गए अंधेरा अब तक सूरज को लेकर अदालत में मौजूद नहीं हो पाया क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ये दोनों साथ नहीं हो सकते इसलिए फैसला अटका है फाइल में पड़ा है वो कभी हल नहीं होगा वो फाइल में ही रहेगा वो फाइल दिल्ली की फाइल है। ये हो ही नहीं सकता कैसे सूरज को अंधेरा लेके मौजूद होगा और स्वभावतः जब तक दोनों दल मौजूद ना हो दोनों पक्ष मौजूद ना हो परमात्मा भी कैसे निर्णय करे सूरज से भी तो पूछना जरूरी है ऐसा मैंने सुनी है अफवाह कि उसने सूरज से कभी एकांत में पूछा कि अदालत में मुकदमा है कभी ना कभी मौजूद होना ही पड़ेगा लेकिन तुमसे मैं निजी एकांत में पूछता हूं कि क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हो क्यों परेशान करते हो सूरज ने कहा कौन अंधेरा मैं तो जानता भी नहीं मेरा कभी मिलना नहीं हुआ मेरी पहचान ही नहीं है किस अंधेरे की बात कर रहे हैं मैंने कभी अंधेरे को देखा नहीं सब जगह घूम आया हूं अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात ना हुई अगर आपकी मुलाकात कभी हो जाए तो मुझे मिला देना परमात्मा भी वो नहीं कर सकता कहते हैं परमात्मा सभी कुछ कर सकता है लेकिन ये तो नहीं कर सकता कहते हैं वो सर्वशक्तिशाली शक सक की बात है ये तो नहीं कर सकता कि अंधेरे को सूरज के सामने खड़ा कर दे कैसे करेगा अंधेरा सूरज का अभाव है तो अभाव और भाव एक साथ तो नहीं हो सकते मैं यहां हूं या नहीं हूं दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता इस कुर्सी पर या तो हूं और या नहीं हूं दोनों एक साथ कैसे होगा अंधेरा सूरज का अभाव है गैर मौजूदगी है अनुपस्थिति है एप्सेंस है तो सूरज की मौजूदगी और सूरज की गैर मौजूदगी दोनों तो साथ साथ नहीं हो सकती जैसे ही भीतर का सूरज उगता वो जो अंधेरी रात थी जन्म जन्मों की भाग जाती उदया सुर निष्क्रिया पयाना सोवत थे जब जागा जब जगा दिया गुरु ने नींद टूटी सब अंधेरा सब रात सब पाप सब पुण्य सब कर्मों का जाल जा चुका एक क्षण में सभी दिशाएं दिखाई पड़ने लगी अविगत अकल अनुपम देख्या जो कभी नहीं देखा था जिसे कभी जाना न था अज्ञात अविगत जो पूर्ण है समग्र है परिपूर्ण है अकल जो अद्वितीय है बेजोड़ है अनुपम उसे देखा कहता कहता कहया न जाए अब उसे कहना बहुत मुश्किल क्योंकि उस जैसा कोई भी नहीं जिससे तुलना हो सके तुमको अगर मैं कहूँ गुलाब के फूल के संबंध में कुछ हो सकता है तुमने गुलाब का फूल न देखा हो तो मैं किसी और फूल की तुलना कर सकता हूँ लेकिन तुमने फूल ही न देखे हो तो फिर गुलाब के फूल को समझाना मुश्किल हो सकता है तुमने कभी शक्कर न चखी हो लेकिन गुड़ चखा हो तो समझाया जा सकता है कि शक्कर गुड़ का ही शुद्धतम रूप है लेकिन तुमने मिठास न जानी हो न शक्कर न गुड़ न मधु तुमने मिठासी न जानी हो तो फिर समझाना मुश्किल है परमात्मा अकेला है जिन्होंने जाना जाना और जिन्होंने नहीं जाना नहीं जाना दोनों के बीच सबसे तो टूट जाते हैं भाषा काम नहीं आती किस ढंग से समझाएं कोई उपमा काम नहीं करती कोई प्रतीक सार्थक नहीं मालूम होता अविगत अकल अनुपम देख्या कहनता कह न जाई सेन करे मन ही मन रहसे गूंगे जानी मिठाई गूंगे ने मिठाई खा ली हाथ से सैन करता है मन ही मन स्वाद लेता है हाथ का इशारा करता है कि गजब की चीज लेकिन सैन से कहीं मिठास का पता चलता है सभी संत सैन करते रहे इशारा करते हैं भीतर स्वाद भरा है सब तरफ से तुम्हें समझाते हैं हर तरह से उपाय करते हैं कि किसी तरह बात तुम तक पहुंच जाए तुम्हारे कान में पड़ जाए क्योंकि तुम भी तड़फ रहे हो उसी प्यास के लिए वही पानी तुम्हें भी चाहिए और पानी किसी को मिल गया है वो इशारे करता है गूंगे के इशारे स्वाद भीतर भरा है तृप्ति भरपूर है आकंठ पूरा हो गया है लेकिन कैसे तुमसे कहे सेन करे मन ही मन रह से लेकिन जो है वो तो भीतर रह जाता है सेन में पहुंच नहीं पाता उंगली में आ नहीं पाता स्वाद अनुभव उंगली में उतर नहीं पाता गूंगे जानी मिठाई हु बिना एक तरवर फलिया बिनकर दूर बजाया बिना फूल के एक वृक्ष में फल आ गए ये बड़ा रहस्यपूर्ण वचन इनको कबीर की उलट बांसियां कहा गया है यह कबीर के अनूठे शब्द हैं इन शब्दों के द्वारा कबीर ने यह कहने की कोशिश की जो मैं थोड़ी देर पहले तुमसे कह रहा था कि उस परमात्मा का अनुभव अकारण तुम्हारे किसी उपाय से नहीं घटता कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती है पहुब बिना एक तरवर फलिया बिना फूल के किसी वृक्ष में फल नहीं लग सकते क्योंकि फूल पहली अवस्था है फिर फूल ही तो फल में रूपांतरित होता है फूल कारण फल है फलकारी है पहुब बिना एक तरवर फलिया कबीर कह रहे हैं अब यहां सब उल्टा हो गया है मामला यहां बांसुरी उल्टी बज रही यहां मैंने कुछ किया नहीं और सब कुछ हो गया है कारण था नहीं और कारी हो गया है फूल लगे ही नहीं और फल आ गया है बहु बिना एक तरवर फलिया बिन कर तुर बजाया अब कोई तुर ही बजाए तो हाथ में पकड़नी पड़ती तुरही तो बज रही और मेरे हाथ तो है ही नहीं जिनमें मैं तूर को पकड़ लू मेरे कारण नहीं हो रहा है मेरे हाथों से नहीं हो रहा है हो रहा है मैं ज्यादा से ज्यादा साक्षी हूं करता नहीं हूं नारी बिना नीरघट भरिया समझ में आता है कि नारी एक घट लेके जाती भरती पानी डुबाती घड़े को पानी में लेकिन नारी तो चाहिए कबीर कहते हैं यहां मैं बड़ी अनघट घटना देख रहा हूं नारी तो दिखाई नहीं पड़ती भरने वाला दिखाई नहीं पड़ता और घट भर गया है करता दिखाई नहीं पड़ता और घटना घट गट गई है सहज समाधि सुखते रही कोटि कलप विश्राम जब बिना कर्ता के समाधि फलित हो जाती है तब सहज समाधि जब तुम्हारे बिना किए हो जाती नारी बिना नीर घट भरिया सहज रूप सो पाया अब उसे पा लिया जो सिर्फ सहज रूप से ही मिलता है क्योंकि वो मिला ही हुआ है उसे पाने के लिए कुछ भी करना नहीं है करने की भ्रांति छोड़ देनी है करता को थोड़ा शांत करना है बस इतना ही करना है करता को कहना है ज्यादा मत कर बैठ तेरे करने से उपद्रव रह हो रहा है तू कर ही मत तू विश्राम कर थोड़ी देर बिना किए रह जाना है और जो व्यक्ति भी बिना किए रह जाता है उसके जीवन में सहज समाधि फलित होने लगती अकर्म ध्यान है अक्रिया ध्यान है कुछ न करने की अवस्था को उपलब्ध कर लेना ध्यान है फिर वर्षा शुरू हो जाती मेघ तो घिरे ही थे अषाण तो सदा से ही था एक क्षण को भी वे गए न थे तुम व्यास थे तो अपने कर्ता के कारण अहंकार के कारण तुम करने में लगे थे तुम परमात्मा के सामने दिखाने में लगे थे कि मैं करके दिखा दूंगा वहीं भूल हो गई थी छोड़ो कर्तापन, अकर्तापन से राजी हो जाओ देखत कांच भयातन कंचन और कल तक जो शरीर कांच का था इस परम प्रकाश में अचानक स्वर्ण का हो गया अनघट घटने लगा बिन बानी मन माना और किसी ने समझाया ना किसी ने सांत्वना ना दी किसी ने संतोष ना बधाया किसी ने तर्क विचार ना किया और मन मान गया और लाख समझाने वाले मिले और मन न माना और मन तर्क उठाए चला गया और लाख सिद्धांत जांचे संदेह ना मरा लाख शास्त्र पढ़े लेकिन भीतर की शंका दुविधा न गई और आज कोई समझा नहीं रहा है बस आँख खुल गई नींद टूट गई बिन बानी मन माना उड़िया विहंगम खोज न पाया और पक्षी उड़ गया कहाँ पता नहीं किस दिशा में पता नहीं क्योंकि ये पक्षी शून्य का है इस पक्षी में कोई अहंकार नहीं कोई रूप नहीं कोई नाम नहीं उड़िया विहंगम खोज न पाया ज्यू जल जलई समाना जैसे बूंद सागर में गिर गई और एक हो गई अब कहा खोजू हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर रह बुंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाय उड़िया विहंगम खोज न पाया ज्यू जल जल ही समाना परमात्मा मिलता है जिस क्षण उसी क्षण तुम खो जाते हो क्षण युगपथ ये एक ही साथ घटती हैं है तुम्हारा खोना और उसका होना जब तक तुम हो वो ना हो पाएगा मिटो वही पालने का सूत्र है उड़िया विहंगम खोज न पाया जीव जल ही समाना पूज्य देव बहुर नहीं पूजो बहुत पूजे देवता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अब नहीं अब किसकी पूजा अब तो पूज पुझ और पुजारी दोनों एक हो गए नहाए उदिक न बहुत तीर्थ यात्राएं की बहुत स्नान किए गंगाओं में अब कोई जरूरत ना रही परम स्नान हो गया परम तीर्थ मिल गया भागा ब्रह्म ये कहीं कहनता सारा ब्रह्म सारा आज्ञान सारी माया भागी ये कहते हुए आए बहुर नाउ बहुत आए हम तेरे पास अब ना आएंगे भागा ब्रह्म ये कही कहनता आए बहुर नाउ अब ना आएंगे बात खत्म हो गई ब्रह्म भाग गया कहते हुए कि अब ना लौटूंगा बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने जो पहले वचन कहे वो ये थे कहा अपने अज्ञान से कहा अपनी वासनाओं से कहा अपने वासना के मूल काम से कि अब तू विश्राम कर सकता है अब तुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं तूने बहुत घर मेरे लिए बहुत बार बनाए अब तुझे घर बनाने की जरूरत नहीं तू मुक्त है अब तू जा सकता है अब तेरी चाकरी समाप्त हुई धन्यवाद तूने बहुत शरीर मेरे लिए धारण किए बहुत नाम रूप अब कोई जरूरत ना रही कबीर दूसरी तरफ से वही बात कह रहे हैं भागा भ्रम ये कहीं कहनता आए बहुर नाऊ खुद ब्रह्म भागने लगा दूर हो कहता गया भागते, भागते भागते बहुत बार आए अब नाऊंगा आपें मैं जब आपा निरख्या आपें मैं तब आपा निरख्या अपन पे आपका सूझा कुछ और बचा नहीं खुद ही देखने वाला खुद ही दिखाई पड़ने वाला खुद ही दर्पण के सामने खड़ा खुद ही दर्पण खुद ही दर्पण में बनी तस्वीर बस खुद के सिवा कुछ भी ना पाया जिस क्षण तुम पालोगे कि खुद के सिवा कुछ नहीं उसी क्षण खुदा को पालिया खुदा शब्द बड़ा प्रीतिकर है कबीर के इस वचन में खुदा की व्याख्या है खुदा का अर्थ है खुद ही को इस भांति पाल लेना कि उसके सिवाय कुछ भी ना बचे स्वयं को इतना जान लेना समग्रता में कि वो स्वयं में सब समा जाए। आपे मैं तब आपा निरक्षा अपन पे आप्या सूझा आपे कहत सुनतिपुन अपना अब कोई दूसरा है ही नहीं खुद कह रहे हैं खुद ही सुन रहे हैं सेन करे मन ही मन रहसे गूंगे जानी मिठाई आपे कहत सुनति पुण्य अपना अपन पे आपे बुझया, अपने परचे लागी तारी अपन पे आप समाना कहे कबीर जे आप विचारे मिट गया आवन जाना और जिसने इस आप को पहचान लिया इस आत्मा को उसका आना जाना मिट गया अपने परचे लागी तारी तारी कबीर का बड़ा प्यारा शब्द है और बड़ा सूक्ष्म बड़ा अर्थपूर्ण बड़ा रहस्य से भरा हुआ तारी ऐसी नींद का नाम है जब तुम सोए भी नहीं होते जागे भी नहीं होते तब तारी लग गई ऐसा कहते भीतर तुम जागे भी रहते हो बाहर तुम सोए भी रहते हो शरीर विश्राम में होता है लेकिन चेतना का दिया जलता रहता तारी निद्रा और जागरण के ठीक मध्य की अवस्था है जहां जागरण है पूरा और निद्रा का विश्राम भी पूरा पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा कि समाधि सुसुप्ति जैसी है नींद जैसी है सिर्फ एक फर्क के साथ कि नींद में बेहोशी है और समाधि में होश है तारी कबीर का शब्द है तारी का मतलब है जागे भी पूरे विश्राम से भरे भी पूरे और तारी शब्द में एक तरह की मादकता का भी भाव है जैसे कोई शराब पी गया परमात्मा की शराब एक गहन नशा छा गया उमर खयाम की रुबायात कबीर की तारी की पूरी व्याख्या है जिसमें उमर खयाम मधु मधुशाला की बात करता रहता है वो सूफी ग्रंथ है और सारे अनुवादों ने उसे भ्रष्ट कर दिया पश्चिम में फिजराल ने उसका अनुवाद किया और फिजराल ने समझा कि शराब की ही बात है ये शराब की बात नहीं ये तो परमात्मा के नशे की बात है उमर खयाम एक सूफी फकीर है जिसने शराब कभी छुई नहीं लेकिन शब्द भ्रांति में डाल देते फिर फिजराल्ड के अनुवाद से सारी दुनिया में अनुवाद हुए और मधुशाला मधुशाला मालूम होने लगी पियक्कड़ सच में ही पियक्कड़ मालूम होने लगे लेकिन बात खो गई बात कुछ और ही थी ये किसी और ही मधुशाला की बात थी ये किसी और ही मधु और साकी और किन्हीं और ही पियक्डों की बात थी परमात्मा के पियक्ड कबीर के शब्द तारी में बड़ा रहस्य समाधि सुसुप्ति जैसी लेकिन इतना ही नहीं कि जागरण और का विश्राम पर एक मस्ती भी एक विधायक मस्ती एक नशा एक आनंद एक अहोभाव अब मैं पाई बोरे पाई बोरे ब्रह्म ज्ञान अपने परिचय तारी लागी अपन पे आप समाना कह कबीर जे आप बिचारे मिट गया आवन जाना आज इतना ही